संक्षिप्त महाभारत वन पर्व इंद्र और बक मुनि का संवाद इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से निवेदन किया मुनिवर सुनने में आता है कि बक और दाल्व्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र से इनकी मित्रता है अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ आप उसका यथावत वर्णन कीजिए मार्कंडे जी बोले एक समय देवता और असरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हुआ उस समय समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे एक दिन की बात है देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़ कर निकले वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर जहाँ हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी आकाश से नीचे उतरे वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम था जहाँ बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक का दर्शन किया बक भी देवराज इंद्र को देख मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य अर्घ तथा फल मूल आदि के साथ उनका पूजन आतिथ्य सत्कार किया तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया ब्रह्मण आपकी उम्र एक लाख वर्ष की हो गई अपने अनुभव से बताइए अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है बक ने कहा अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है चिरजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा अपनी आँखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है इंद्र ने पूछा मुने अब यह बताइए चिरजीवी मनुष्यों को सुख किस बात में है बक ने कहा जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है उसे ही सुख है दूसरों के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है यही सत्पुरुषों का विचार है जो दूसरे का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बड़ी वयस्य करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है इस यज्ञ से इस अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है जो सदा अतिथियों को जिमा कर स्वयं पीछे भोजन करता है उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही हज़ार गौों के दान का पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथावार्ता होती रही इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए